क्या भारत अपनी मौजूदा आर्थिक और औद्योगिक विकास दर को बरकरार रख पाएगा आपकी बात बीबीसी के साथ में आज समय है भारत जब के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं भारत की सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी के अध्यक्ष राहुल बजाज आपकी बात बीबीसी के साथ के सभी श्रोताओं को नगेंद्र का नमस्कार और अब सीधे चलते हैं पुणे जहां से इस समय हमारे साथ हैं राहुल बजाज राहुल जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें लेते हैं आपकी प्रारंभिक छोटी टिप्पणी इस बात को लेकर के कि आप क्या कहेंगे क्या भारत अपनी मौजूदा आर्थिक और औद्योगिक विकास दर को बरकरार रख पाएगा क्या कहेंगे राहुल बजाजी मेरा तो मानना है कि जो अभी बड़ी अच्छा जिसको हम फील गुड फैक्टर बोलते हैं, ये जेन्युन है और कंटिन्यू करना चाहिए अब पिस्टल बॉल तो किसी के पास है नहीं मेरे पास तो है नहीं तो क्या होगा कल ये कहना मुश्किल है पर यदि कोई अनयूजल बात ना हो जाए या इस साल बाद में बहुत ही खराब मानसून नहीं हो जाए इस तरह का कुछ गड़बड़ नहीं हो कोई इंटरनेशनल गड़बड़ नहीं हो तो मेरे को तो पूरा विश्वास है कि ये जो फील गुड फैक्टर है ये कोई छोटे समय के लिए नहीं है ये लंबे अरसे तक चलना चाहिए जी तो राहुल बजाज जी आपकी प्रारंभिक टिप्पणी के बाद शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर जहां आपको बचपन ऐसी जानने वाले सैंडी ग्रेवाल अब टेलीफोन लाइन आरोप है सैंडी ग्रेवाल साहब क्या सवाल पूछना चाहते हैं आज आप राहुल बजाजी ऐसी सबसे पहले तो मैं बजाज साहब को नमस्कार कहता हूँ राहुल जी मैं आपको बचपन से जानता हूं, छह सात साल के थे आप वर्धा में मैं चाचा जी के साथ में पढ़ा करता था आ, सवाल मेरा ये है कि ये जो डेवलपमेंट तो हो रहा है इंडस्ट्रीज में जो आप बता रहे हैं लेकिन दूसरे साल तौर पे इतना करप्शन बढ़ गया है देश के अंदर पोलिटिशन्स में और मैं जानता हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपने मन मुताबिक की सरकार बनाना चाहते हैं और एक चोरी बिजली की चोरी है टैक्स की चोरी है रिश्वत देकर एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट कि गवर्नमेंट को मैनुपलेट करता रहता है तो इससे क्या होता है कि छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पनप भी नहीं पाते बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है हो जाता है तो क्या आप नहीं सोचते हैं कि छोटी इंडस्ट्रीज को जो ऊपर आना चाहिए वो आनी पाती हैं और कुछ लोगों के हाथ में ही जो है सब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और तरक्की का डोल होता रहता है इसके बारे में आपको क्या कहना है आप कुछ कर सकते हैं क्या इस मामले में क्योंकि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी तगड़ी मुहिम बन रही है जो मैं समझा एक बात ऐसी तो मैं उनसे सौ सहमत हूँ और बाकी जो बातें है उनमें से मैं उनसे मैं सहमत नहीं हूँ जो करप्शन की समस्या हिंदुस्तान में है मेरा उसमें मैं पूरा सहमत हूँ मेरा पक्का मानना है कि ये हिंदुस्तान के लिए एक जो गरीबी है उसको एक बार नंबर एक प्रॉब्लम बताएं कि आज भी हमारे 36 टका लोग 350 हंड्रेड फिफ्टी मिलियन इंडियंस लिव ऑन लेस देन वन यूएस डॉलर अ डे ये जो गरीबी है अनएम्प्लॉयमेंट है यह तो कह हमारी नम्बर एक प्रॉब्लम है दूसरी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं करप्शन मानता हूं, और करप्शन का मतलब यह है एक देता है और एक लिख दो मैं सवाल के से सहमत हूं, जहां मैं दूर होता हूं सवाल से जो वो इम्प्लाय कर रहे थे ग्रहाल साहब बोल रहे थे कि कोई वो बोल रहे बड़ा इंडस्ट्रीज ऐसा करता है उसके कारण जो छोटा इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं सकता वगैरह ये बात मेरे हिसाब से तो गलत है आ, हर एक आदमी अपने तरीके से करता है बड़ा इंडस्ट्रियस्ट भी चोर हो सकता है छोटा भी चोर हो सकता है बड़ा इंडस्ट्रलिस्ट ईमानदार हो सकता है छोटे भी ईमानदार हो सकते हैं मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा शायद हो सकता है एक या दो एक या दो पाँच दस बीस पच्चीस भी नहीं एक या दो शायद इंडस्ट्रियस्ट हो सकते हैं इस देश में जिनके पास इतने पैसे हों इतनी उनकी पहुँच हो की वो शायद कुछ कोशिश करे और वो भी शायद शब्द यूज करता हूँ बाकी कोई भी कोई भी हो कितने बड़े इंडस्ट्रियस्ट हो मैंने तो नहीं कभी देखा टाटा को बिड़ला को आज पिछले दो पांच दस साल में कोशिश भी करते हुए कि वो पैसे देकर करके अपनी गवर्नमेंट बनाएं जो करप्शन है वो क्विड प्रो को का करप्शन है मेरे को जो भी आजकल कम हो गया कम हो गया मतलब लाइसेंस वगैरह लेने कम हो गए दूसरे प्रॉब्लम अभी भी बहुत है की मेरे को ये चीज करानी है गवर्नमेंट से पैसे दो काम कराओ छोटा आदमी टेलीफोन लाइन के लिए करता था अब उसमें प्राइवेट सेक्टर आ गया तो करप्शन कम हो गया जहाँ भी बनापली थी पब्लिक सेक्टर की वहाँ पर करप्शन की पॉसिबिलिटी थी तो वह का फायदा था उसमें डायरेक्टली कि मेरा फायदा आपका नुकसान ऐसा नहीं होता था जी, यानी राहुल गांधी आप ये कह रहे हैं की व्यवस्था में खामियाँ हैं तो आइए चलते हैं अब राजस्थान के शहर जयपुर जहाँ ऐसी योगेश पारे कब टेलीफोन लाइन करें योगेश अपना सवाल पूछ सकते हैं बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज नमस्ते राहुल बजाजी भारतीय अर्थव्यवस्था अभी तो बुलंदियों पर है लेकिन मानसून आधारित कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण अकाल की स्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसे में हमारी ये आर्थिक प्रगति की दर कब तक चल पायेगी साथ ही साथ अभी एशियाई विकास बैंक ने एक चेतावनी जारी कर कहा है की भारत में इस वक्त स्लोवेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है की दोनों हमारे लिए चिंता का विषय है आप इन दो, इन दोनों बातों के बारे में क्या कहेंगे जी राहुल बजा साहब, जो पहली बात है उसमें तो जो मेरा मानना है वो यह है कि जो अपन मानसून पर बरसात पर रेन पर डिपेंडेंट है हमारी इकोनॉमी आज अमेरिकन इकोनॉमी के मुकाबले में या इंग्लिश इकोनॉमी के मुकाबले में हम बहुत ज्यादा निर्भर है बरसात आरोप रेन आरोप ये बात करेक्ट है और इसके कारण ऐसी जरूर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर यदि मानसून अच्छा हुआ तो अच्छी ग्रोथ होगी अदर थिंग्स बिंग इक्वल और मानसून खराब हुआ तो उतना हमारे को नुकसान जरूर होगा इसके लिए ऐसे तो बहुत चीजें हो सकती है पर दो ही चीज अभी तो फोन पे समय नहीं है कहूंगा एक तो मोर एंड मोर इरिगेशन मोर एंड मोर इरीगेशन एंड प्रजर्वेशन ऑफ वाटर डैम्स एंड कैनाल एंड दूसरा जो बहुत महंगी चीज है आप जानते हैं जिसमें आठ दस साल लगेंगे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्रैंगल बनाए रोड बन रहे हैं और जो कि उन्नीस तक सात के आखिर उन्नीस तक काफी कुछ बन जाएंगे देर इज नो एंड टू एटी तो बनते रहना पड़ेगा आज भी अमेरिका और जापान बना रहे हैं तो हमें तो बनाना ही पड़ेगा तो काफी कुछ उन्नीस 2008 हजार तक हो जाएगा उसी तरह से जो रिवर्स की बात कर रहे हैं जिसको सुरेश प्रभू साहब सोच रहे हैं देख रहे हैं वह जिस दिन सात आठ दस साल में होगा तो हमारी डिपेंडेंस ऑन द मानसून काफी कम आ, कम हो जाए तो राहुल बजाज साहब अब चलते हैं गुजरात के शहर गांधीनगर राजधानी गांधीनगर जहां से पराग दबे अब टेलीफोन लाइन जी दवे साहब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी आपसे दो प्रश्न है हाँ जी हेलो जी आप अपना सवाल पूछे हम आपको सुन रहे हैं राहुल बजाज साहब भी सुन रहे हैं हाँ जी एक तो आपने ये पुराना अपना बजाज सुपर का मॉडल सर बंद कर दिया मॉडल वो मॉडल क्यों बंद कर दिया और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है आजकल बजाज ऑटो स्कूटर स्कूटर सेगमेंट पे ध्यान कम देता है मोटरसाइकिल पे ध्यान उसका बहुत ज्यादा है पर इससे एक सवाल है कि आप क्यों गुजरात स्कूटर का प्लान क्यों नहीं लगाते जी राहुल बजाज का अब ये तो सवाल बजाज ऑटो के बारे में है ड्रवेद साहब शायद आपको पूरी पिक्चर मालूम नहीं है आपको मालूम नहीं दृश्य क्या है हम तो आप जितने स्कूटर बोले आपको देने को तैयार हैं बाजार सुपर बोलिए बजाज केतक बोलिए आपको वहाँ प्लान क्यों चाहिए पूरा के प्लांट से आप लाखों स्कूटर हम आपको देने को तैयार हैं लाखों जब आप पैसे भेजिए स्कूटर लीजिए स्कूटर कोई खरीद नहीं रहा आजकल ये बात है हिंदुस्तान भर में और मोटरसाइकिल पब्लिक खरीद रही है तो हमें तो जो कस्टमर मालिक है हमारा जो कस्टमर खरीदेगा वो बनाना पड़ेगा हमारे से आप स्कूटर खरीदिये हम खुशी खुशी स्कूटर बनायेंगे जी लेकिन राहुल बजाज साहब स्कूटर आपने कहा स्कूटर की मांग गिर रही है इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? इसके बहुत कारण है स्कूटर की मांग गिरना और मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ने में बहुत कारण है पिछले चार पाँच साल में ये पाँच साल पहले तक देखिए हम सत्तर हजार स्कूटर महीने के बनाते थे, थे बजाज स्कूटर सत्तर हजार आज मैं बीस स्कूटर मुश्किल ऐसी बना के बेच पाता हूँ बना सकता हूँ ज्यादा पर बेच नहीं पाता तो बनाता नहीं पर उसी समय में मोटरसाइकिल जो मैं 10000 बनाता था, था मैंने कि वो अब अस्सी हजार रूप चले गई है तो कारण ये बहुत है उसमें एक तो ये है कि जो मिडिल क्लास के पास जो पैसे बहुत आ गए हैं मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास इनके जो बच्चे हैं 16 साल से लीजिए और 24 25 छब्बीस साल तक मैचो बनने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठा करके तेज जाने के लिए ये सब मोटरसाइकिल पसंद करते हैं कोई भी स्कूटर नहीं पसंद करता जी। दूसरा रूरल एरिया में जो डिमांड बढ़ी है एकदम डिफरेंट बात है पर रूरल एरिया में बेटर मानसून वगैरह के कारण से और ओवर फोर फाइव इयर्स डिमांड जो बढ़ी है तो वहाँ भाई मोटरसाइकिल आसानी से चल सकती है उसके बड़े व्हील्स होते हैं स्कूटर के व्हील्स कम होते हैं और उसमें जो चासी होती है उसको क्लियरेंस चाहिए ऊबर खाबड़ रोड पे चलने में जरा मुश्किल होती है तो मोटरसाइकिल इज अ बेटर रूरल व्हीकल इसलिए रूरल डिमांड भी मोटरसाइकिल की जाती है दूसरी बात यह है कि गांव के जो डिफरेंस है स्कूटर और मोटरसाइकिल में दाम में बहुत फर्क था पहले स्कूटर सस्ता होता था अब क्या है जिसको हम एंट्री लेवल मोटरसाइकिल बोलते हैं हमारी बाइक है और बॉक्सर है और हमारे कम्पेटेटर की डॉन करके है ये इतनी सस्ती हो गई है करीब करीब स्कूटर के बराबर हो गई है या नाम के वास्ते ज्यादा है इन सब कारणों के लिए जी फ्यूल इकोनॉमी भी एक थोड़ा कारण है जिसके लिए डिमांड मोटरसाइकिल की बढ़ गई है जी तो राहुल साहब अब चलते हैं दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से अब एचएम एम दुधानी साहब टेलीफोन लाइन आरोप जी दुधानी साहब अपना सवाल पूछिए हेलो राहुल साहब नमस्कार, नमस्कार। मैं कह रहा था की अभी जो अनुमानित जी डी ग्रोथ परसेंटेज जो अनाउंस कर रखी है और सैटिस्फेक्ट्री लगती है परंतु तो बहुत से लोग इसे चुनावों से रिलेटेड और मैनिपुलेटेड मानते हैं और इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी पर्टिकुलरली मारवाड़ी गुजराती और पारसी अग्रेसिव मानी जाती है और हिंदुस्तान की पोटेंशियलिटी भी है कि ये अपनी ग्रोथ रेट जीडीपी की बढ़ा सकते हैं फिर भी ग्रोथ रेट पूर्व क्यों रहती है और हम लोग एशिया में तीसरे नंबर आरोप ही क्यों है इसके लिए क्या किया जा सकता है कि 8 10 की आठ और दस की ग्रोथ जी डी रहे और स्टेबल रहे जी राहुल साहब इसमें काफी चीज करनी होगी पर जो आप बोलते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल है एरिया है वो है देखिये उन्नीस इक्कीस हो सकता है वो तो मैं नहीं मानता हूं ये जो 8.1 पॉइंट परसेंट जी ग्रोथ रेट बोल रहे हैं आधा टका जरूर कम ज्यादा हो सकती है पर वो क्योंकि तो गवर्नमेंट मर्जी है जो रेट बोल नहीं सकती सी है गवर्नमेंट ऑफिसर है सब गवर्नमेंट ऑफिसर तो गुलाम नहीं है गवर्नमेंट के और कल करेक्ट फिगर आएगा तो कितनी बेजती होगी गवर्नमेंट की तो इसलिए गलत तो नहीं बोल सकते हाँ उनका उसका फायदा उठा रहे हैं इंडिया शाइनिंग की जो इश्तेहार हो रहा है सब हो रहा है कम्युनिकेट पब्लिक को किया जा रहा है उस पर करोड़ों रूपये खर्च किए जा रहे हैं वह जरूर हो रहा है तो गवर्नमेंट है अपनी पार्टी के फायदे के लिए इलेक्शन के कारण वो उसको प्रमोट कर रही है वो बात ठीक है और यदि ये, ये भी हमें देखना चाहिए की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इस साल पिछले साल के मुकाबले में डेढ़ बढ़ी है और ज्यादा नहीं बढ़ी है आज भी आठ परसेंट नहीं होती शायद इस साल में ये जो इतना फर्क पड़ा है जीडीपी रेट में चार का आठ होगा ऑलमोस्ट इंटायरली इज ड्यू टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ डिफरेंस इंडस्ट्री और सर्विस का कम फर्क पड़ा है एग्रीकल्चर जो नेगेटिव था अब बहुत बड़ा पॉजिटिव हो गया है जी और और सवाल एक माफी चाहता हूँ आपको तो बीच में रोकने के लिए तो सवाल यहाँ एक पैदा होता है की जो आंकड़े पेश किए जाते हैं किसी भी सरकार के जो कोई भी सरकार करती है चुनावी वर्ष में केवल इस सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं वो चुनावी वर्ष में आंकड़े इस तरह पेश किए जाते हैं या इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं किसान क्रेडिट कार्ड ला दिया गया साइनिंग इंडिया का आपने जिक्र किया तो कहीं ना कहीं अभी भी भारत में अर्थव्यवस्था को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है क्या इस पर क्या टिप्पणी करेंगे नहीं वो बात दो चीज लिस्ट कर दी आपने जो ग्रोथ रेट के फिगर है कोई एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन बोल दे तो मत मानिए पर वो तो रिजर्व बैंक दे रहा है सीएसओ दे रहा है तो उसमें ये अपन डाउट नहीं ला सकते इन इनएकुरेसी की बात हो सकती है पर इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है पर पिछले दो महीने से मिनी बजट उसके कुछ दिन बाद उसके कुछ दिनों पहले तक जो अनाउंसमेंट हुए हैं वह मैंने पहले भी और किसी को कहा है की तो वो जरूर कोई बोल रहे है, बहुत लोग बोल रहे हैं पॉपुलिस्ट है, है इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं हो सकता है आज गवर्नमेंट uh, एम्प्लॉयज का उन्होंने दिए जो जोड़ा पगड़ से हो सकता है उसमें पॉपुलरिज्म है मुख्य बात ये देखनी है कि जो जो अनाउंसमेंट किए हैं वो देश के भले के लिए है या गलत है देश के भले के लिए है वी मस्ट वेलकम इट चाहे इलेक्शन हो या नहीं हो और यदि देश के भले के लिए नहीं है तो वी मस्ट क्रिटिसाइज इट तो करीब करीब सब चीज जो पिछले दो महीने में हुई है आई वेलकम देम एक्सेप्ट जो मर्जर ऑफ डी 50% ऑफ डी एजेज वो क्वेश्चनेबल डिसीजन हुआ है मेरे हिसाब ऐसी तो आपकी बात बीबीसी के साथ कार्यक्रम आप बीबीसी लंदन से हिंदी सेवा की आज की तीसरी सभा में सुन रहे हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं भारत में सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता कंपनी के अध्यक्ष राहुल बजाज आप चलते हैं दिल्ली दिल्ली ऐसी समय कुमार आलोक भास्कर टेलीफोन लाइन आरोप है जी कुमार साहब अपना सवाल पूछिए जी सर मेरा प्रश्न है कि फील्ड गुड फैक्टर दायरे में बहुत बड़ा वर्ग शामिल नहीं है क्योंकि हमारे सामने जो समस्या आजादी के समय थी वही आज भी है लेकिन प्रत्येक इलेक्शन में उसी मुद्दे को बार बार नए रूप में प्रस्तुत किया जाता है क्या फील्ड गुड फैक्टर उसी की एक करी है यदि सवाल मैं समझा हूँ ठीक तरह ऐसी तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है उल्टी का जो करप्शन वगैरह चल रहा है ये आज ठीक है ये आज चालीस पचास साल ऐसी चल रहा है कुछ सालों में काफी बड़ा है शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए पर हमी लोग देते हैं हम ही लोग लेते हैं हम ही लोग क्रिमिनल्स को भी इलेक्ट करते हैं मैं कितनी बार बोलता हूं गलत आदमी को वोट नहीं देना चाहिए कोई भी पार्टी हो हम गलत आदमी है उसका क्रिमिनल नेक्सस है हमें मालूम है ये गलत है हमको वोट नहीं देना चाहिए हमें बेटर कैंडिडेट को देना चाहिए कोई भी पार्टी का हो हाँ बराबर हो कैंडिडेट तो जो पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहते हैं उसको करें हम तो करेंगे नहीं ये हम तो गलत वोट करेंगे और फिर उसको गाली देते करप्ट हो करप्ट आदमी को वोट क्या को करते हो हमारी गलती है जी तो राहुल बजाज साहब अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जहां से भवानी शंकर वर्मा आप टेलीफोन लाइन पर हैं जी भवानी शंकर जी अपना सवाल पूछिए जी मेरा सवाल ये है कि अभी देखिए पूरी दुनिया में कर्मचारियों की छटनी हो रही है और उसके और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो उनको भी सैलरी बराबर नहीं मिल पा रही है तो ऐसी स्थिति में परचेस पावर उनकी कम होती जा रही है तो जब परचेस पावर नहीं रहेगी आदमी के पास तो मार्केट में स्टेबिलिटी कहाँ कि और जब मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ग्रोथ कैसे होगा जी राहुल ये एक जनरल पॉइंट है ये बात तो यहाँ तक ठीक है कि जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा जब तक उसको पगार नहीं मिलेगी जब तक उसको परचेसिंग पार नहीं रहेगा तब तक हमारा माल कौन खरीदेगा और हमारा माल नहीं खरीदेगा तो हम बनाएंगे नहीं और फिर ग्रोथ नहीं होगा वो बात तो ठीक है और उसी लिये दुनिया भर लोग सब बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ती है तो इवन अमेरिका में यूरोप में जर्मनी में फ्रांस में टहलका मच जाता है पर यह बात ठीक है कि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट घट तो रहा नहीं है घट रहा होता तो ग्रोथ नहीं होती ग्रोथ हो रही है तो मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट घट नहीं रही है ये जरूर है कि हिंदुस्तान जैसे देश में पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ रही है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज खुद भी राइजिंग दैट इज करेक्ट बट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर ऑल्सो राइजिंग सेकेंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एम्प्लयमेंट बढ़ नहीं रही है थोड़ी कम हुई है हमें देखना पड़ेगा कि सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा एक्सपोर्ट होकर और सर्विसेज सेक्टर में ही धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा जिसमें सॉफ्टवेयर भी आएगा पर खाली सॉफ्टवेयर नहीं टूरिज्म है होटल्स हैं, पचास तरीके के है दुकानें हैं जो भी है क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एम्प्लॉयमेंट देंगी तो डूब जाएंगी जिनको एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बचा हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों में वो भी जाएगा क्योंकि दुनिया भर से कंपटीशन हो रहा है आपको कॉस्ट कम करनी पड़ रही है बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफा करती हैं वो भी वीआरएस कर रही हैं इसके लिए समस्या गंभीर है एम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से दुनिया की और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी एक समस्या है जी राहुल बजाज साहब यहीं सवाल यह पैदा होता है कि जब से भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला गया है अगर हम पिछले दस सालों की बात करें तो बात निकलकर सामने ये आती है कि सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए यानी अगर निजी क्षेत्र का, का काम बढ़ता है निजी क्षेत्र के हाथ में कंट्रोल आता है तो यहां पर जो भारतीय कंपनियां हैं उनकी भी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई सामाजिक जिम्मेदारी आती है उसमें भारतीय कंपनियां कहां तक खड़ी उतरी हैं भारतीय कंपनियां अभी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है इसमें एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आती है एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप की बात आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो कानून से जाना पड़ता है कंपनी लॉ से जाना पड़ता है और जिसको दुनिया भर में लिस्टिंग गाइड बोली जाती है क्योंकि ये सब चीज लिस्टेड कंपनियों को ही ज्यादा करके लागू होती है वही कंपनियां बड़ी होती है तो उसमें तो दुनिया भर में हिन्दुस्तानी कंपनियां कॉपोरेट तो गवर्नेंस के जो कानून है वो हमारे को करीब करीब दुनिया के सबसे टाइट हैं। खाली अमेरिका में जो उनकी स्कैंडल्स हुए अभी सरबान ऑक्सली एक्ट आया उसके बाद जरूर थोड़ा टाइट किया गया है नहीं तो यूरोप ऐसी हम बहुत कहीं आगे हैं। हमारी क्वार्टरली रिपोर्टिंग है हमारे ऑडिटर के बारे में रेगुलेशन है इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर के बारे में उनके कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में है डिस्कलोजर ट्रांसपेरेंसी पचासो चीजें हैं तो उसमें तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत आगे हैं, डेवलप्ड कंट्री से भी जापान कोरिया से बहुत आगे हैं। उल्टी का मेरे को तो लगता है कभी कभी हम ओवरडू कर रहे हैं पर जिसको कॉपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं उसमें एक तो फिलानसर आती है जो हिंदुस्तान में सर इंडिपेंडेंस के पहले से कंपनियां खर्ची आ रही है पहले कंपनियां कम थी टाटा बोलिए बिड़ला बोलिए हम भी थोड़ा बहुत बजाज रूप में करते हैं बहुत लोग फिलानस्रफी करते हैं चाहे स्कूल बनाए हॉस्पिटल बनाए कैंपस बनाए पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन फिलानस्रफी इसमें जरा कॉम्प्लिकेटेड मामला है इसमें अभी और आगे बढ़ने की दरकार है ये डेवलप्ड वर्ल्ड में ही कंट्रोवर्शियल है वहाँ बहुत इस पर बात चल रही है जैसे एच एड्स अब एचआईवी एड्स के लिए कंपनियों में जैसे बजाज ऑटो अपने एम्प्लॉइज के लिए सब कुछ कर रही है पर भाई आजू बाजू जो आपके एम्प्लॉ नहीं है उसके लिए कितना करना क्या करना अफ्रीका में बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया है इन्वायरमेंट के बारे में कंपनी को क्या करना ये चीजों में मेनली उनकी ये दो उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ नागेन्द्र साहब एच एड्स का और क्या नाम इन्वायरमेंट का तो जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते है यह दो चीज में दुनिया को अभी आगे बढ़ना है और हिन्दुस्तानी कंपनियों को भी सोचना है पर ये कॉम्प्लीकेटेड मैटर है इसका मतलब नहीं कि अभी कुछ हो नहीं रहा है बहुत कुछ कर रहे हैं इन्वायरमेंट में हमारी गाड़ियां आज 10 साल पहले से बहुत ज्यादा साफ है काम चल रहा है पर आगे भी करना है करने की जरूरत है तो राहुल बजाज साहब चलते हैं बिहार में समस्तीपुर जहां पे अमरीश प्रसाद अब टेलीफोन लाइन पर जी अमरीश जी अपना सवाल पूछी जी राहुल साहब नमस्कार ये नमस्कार। नमस्कार। हमारे देश में जो प्रोडक्ट है देश का जो प्रोडक्ट है देश की कंपनियों का वो विदेशी वस्तुओं की तुलना में प्रतियोगिता नहीं कर पा रही है जिसके कारण बहुत सारी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, वो बंद हो रही हैं। तो आप ये बताएं कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिसके हेलो जी राहुल बजाज साहब इनका सवाल ये है कि जो भारतीय कंपनियां हैं, वो विदेशी कंपनियों के मुकाबले में खड़ी नहीं हो पा रही है अब आप अपना सवाल पूरा करिए हाँ तो किस तरह सिर्फ तो क्या किया जाना चाहिए जिसमें जिस कि हमारे देश की जो कंपनी है वो तो अन्य देशों की कंपनियों से ऐसी सॉरी जी यानी आप ये पूछ रहे हैं कि भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर का बनाने के लिए क्या किया जाना किने चाहिए किने क्या दराथ किया, दराथ? किया जाना चाहिए जी विश्व स्तर का बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी लेबर पॉलिसी बदलनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर और हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा वगैरह पर सवाल पूरा ठीक मेरे को नहीं लगता है आज उल्टी का आप अखबारों में पढ़ते होंगे काफी बात चल रही है पिछले पांच दस पंद्रह बीस साल में काफी विदेशी कंपनियां आई फेल हो गयी कुछ बंद हो गयी कुछ वापिस चले गयी आज कुछ आई ठीक चल रही हैं पर हिंदुस्तानी कंपनियों को तकलीफ नहीं थी देखिए आप हौंडा यामहा सुजुकी वेस्पा सब लोग आ गए टू व्हीलर्स में ठीक है कुछ कम कर रहे हैं कुछ ज्यादा कर रहे हैं फंडा अच्छा जरूर कर रही है पर आज बजाज या सुजुकी, वेस्पा सबसे आगे है तो हम कोई न तो बंद हुए हैं न बंद होने वाले हैं और इस तरह की बहुत कंपनियां हैं हिन्दुस्तान की जो बड़ा अच्छा कर रही हैं और विदेशी मामले कंपनियों से बेहतर कर रही हैं। टाटा की कार इंडिका और इंडिगो एक मारूति घर बहुत पुरानी अपनी गाड़ी थी वो तो एक तरह से हिन्दुस्तानी गाड़ी हो गई है नहीं तो आज टाटा की गाड़ी करीब करीब नंबर एक है हिन्दुस्तान में कमर्शियल तो व्हीकल में भी वो नंबर एक है वॉलवो क्या साल की हजार गाड़ी भी नहीं भराती है जो तकलीफ की बात है वो बात सही है वह फॉरेन कंपनी से कंपटीशन में हम लोग मार नहीं खा रहे हैं वो जो फॉरेन कंपनियां अलग अलग तरह की कंपनियां बाहर से माल यहाँ क्या नाम एक्सपोर्ट करती है जो डायरेक्ट माल यहाँ इम्पोर्ट हो रहा है चाइना से हो रहा है दूसरे देश से हो रहा है उससे हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कुछ मीडियम स्केल इंडस्ट्री मार खा रही है जी तो राहुल लेकिन चीन, चीन से स्कूटर के आयात पर इंपोर्ट पर सबसे ज्यादा आपत्ति आपने की थी वो तो हुआ नहीं उससे आप क्या मानते हैं भारतीय उद्योग को भारतीय इंडस्ट्री को कितना फायदा हुआ नहीं जी वो कर, चीन से एज इट आउट ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई उससे नुकसान हुआ वो जो बीच में डर था की क्योंकि वो डब्ल्यू टी नहीं है आज भी हम बोलते हैं चीन से हमें कोई डरने की सरकार नहीं है यदि वो डब्ल्यू टी हो हम डब्ल्यूटीओ कम्पलायट हैं, हम डब्ल्यूटीओ के इंडिया फाउंडर मेंबर है और चाइना तो दोहा में नवंबर 2001 में बनी है उसकी मेंबर और ये 2006 से 2008 तक जाकर डब्ल्यूटीओ कम्पलायंट बनेगी उनको टाइम दिया गया है जी। तब तक इनकी कंपनियों में क्या क्या इनको बेनिफिट मिलते हैं क्या क्या सब्सिडी मिलती है हमें मालूम ही नहीं पड़ता है उनसे कैसा कम्पीट करेंगे और क्यों कम्पीट करें उनसे जी वो ऐसी थोड़ी कम्पीट करेंगे हम तो यदि वो भी डब्ल्यूटीओ कंप्लेंट हो जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना जापान से ना चीन से ना अमेरिका से ना यूरोप से तो राहुल बजाज साहब लेते हैं आज के अंतिम श्रोता को राजस्थान में बांसवाड़ा से मुकेश सोहन गांधी अब टेलीफोन लाइन तो पर मुकेश जी अपना सवाल पूछिए राहुल सर राम राम राम राम राहुल सर सुन रहे हैं जी बिल्कुल सुन रहे हैं सवाल पूछिए बिल्कुल सुन रहे हाँ सर मेरा सवाल ये है कि देश में दुपहिया वाहन और चौपिया वाहनों की कीमतें लगातार बढ़ रही है और इसका कारण वाकई कॉस्ट ऑफ यूनिट बढ़ जाना है या फिर आप लोग जो आप लोग मीन्स ऑल अर इंडस्ट्रिय पॉलिटिशियन को जो धंदा दे रहे हैं उसके रेटे बढ़ रही है जी का तो सवाल है कोई सीरियस सवाल ही नहीं है न कोई देता है हमने देख पाई आज तक तो, तो दिया नहीं हम तो न कैश जनरेट करते हैं मैं पब्लिकली बोलता हूँ और न कैश देता हूँ किसी को न क्विप वोकोह के लिए आज तक मैंने 40 साल में किसी एक पॉलिटिशन को पैसा दिया है और ये मैंने टीवी में भी बोला है कोई खड़े होकर बोले कि राहुल बजाज ने उनको क्विप्रोकोह के लिए पैसा दिया वो तो बात तो कोई ठीक नहीं है दूसरे लोग क्या करते हैं वो जाने है। पर टू व्हीलर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कारण से टू व्हीलर का दाम बढ़ जाए उल्टी का टू व्हीलर में इतना कॉम्पिटिशन है दुनिया में भी दाम घटते हैं एक ही गुरु है दाम घटाने के लिए और कोई बिजनेसफुल नहीं है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है वो गुरु का नाम है कंपटीशन। कंपटीशन होगा अपने आप दाम घटेगा कंपटीशन नहीं होगा मनाफली होगी एक पाई देने की दरदार नहीं करप्शन में किसी को अपने आप दाम बढ़ेगा और हम ज्यादा मुनाफा करेंगे इसके लिए अब इतना कंपटीशन है कि सब डिस्काउंटिंग हो रही है सब गाड़ियों की आप जाइए बाजार में जाइए आपको डिस्काउंट मिल रहा है पर जो क्या बोलते है ये लोहे का दाम बढ़ेगा या फिर एल्युमिनियम का दाम बढ़ेगा तो थोड़ा आपका गाड़ी तो का दाम जरूर बढ़ेगा राहुल बजाज साहब आपने पिछले आधे घंटे से हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए हैं भारतीय कंपनियों पर अर्थव्यवस्था पर तो यही सवाल ये पैदा होता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े देखें यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मानव विकास रिपोर्ट कैसी है कि पचास से ज्यादा लोग भारत में ऐसे है जिनको जरूरी दवाएं नहीं मिलती हैं और तीन में से एक अनपढ़ भारत में है ऐसे तो देश के लिए जो अर्थव्यवस्था की सकारात्मक तस्वीर पेश की जा रही है उससे क्या आम जनता का आम भारतवासी का कोई तो फायदा हो रहा है फायदा जरूर हो रहा है और ब्रीफ में मेरे को बताना है तो इसे पूरा तो नहीं समझा पाऊंगा पर उन्नीस में हमें बहुत गरीब और खराब दशा में अंग्रेजों ने छोड़ा और उसके बाद उन्नीस तक नाइन्टीन तक खास सेवेंटीज और एटीज में सिक्सटी से 91 वो 22 साल में हमने बहुत गलत पॉलिसीज फॉलो की फिफ्टीज और सिक्सटीज में नेहरू की पॉलिसीज इतनी गलत नहीं थी चाहे सोशलिज्म था थोड़ा पब्लिक सेक्टर का ज्यादा कहां पर कुछ कारण ऐसे थे सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि ठीक थी बट हमने हमारा सोशलिज्म जो चाइना ने 79 में छोड़ दिया हम 91 वन तक चलाते रहे उसी ने हमें को बहुत पीटा है गरीबी को बहुत बढ़ाया है और लंबे अरसे तक चलाया है अब 91 से जो पॉलिसी चालू हुई है उसका फायदा हम देख रहे हैं कि राहुल बजाज साहब आपकी बात बीबीसी के साथ कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया